और उन्होंने तो। कहा पुरुष वही जो पुरुष सम छान भरे संसार पुरुष तो वही है पुरुष के समान मल के समान संसार के प्रपंच को छोड़ के भगवान का उज्जय तो। पुरुष वही जो पुरुष सम छान भरे संसार वो तो इन चारे श्लोकों की व्याख्या कर दे भक्ता होते चार श्लोक हैं वो कहते थे भक्तों जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है तो भक्तों के लिए चार पुरुषार्थ पृथक होते हैं और साधारण जनता के चार पुरुषार्थ अलग हैं भक्तों के अलग और केवल धर्म क्या है समय विधान है अहर असंध्याुपासित हो प्रातः काल सायंकाल के समय समझा करो हवन करो दान करो पुण्य करो तो और साधारण लोगों का तो धर्म ही है और भक्तों का धर्म क्या है अहम हरिपाईक दो दासुदास हो तो जनता हो मन स्मरिता सुपति नास्ते गणित कर्म करो का भक्तों का ये धर्म है कि बच्चा को कहकर हे हरे हे हनुमन मैं आपके चरणों के जो दास हैं जो आपके भक्तों में भक्त हैं मैं उनका दास होना चाहता हूं तो भगवान के भक्तों का भक्त होना ये भक्त का धर्म है और हे आप फतेह हे प्राण पते गणित बात कर्म कर उठ पाया मेरा मन आपका चिंतन करे मेरी वाणी आपसे गुणगान करे तो शरीर से भगवान की सेवा करना भगवान के भक्तों की भक्ति करना और वाणी से गुणगान करना मन से भगवान का चिंतन करना ये भक्तों का धर्म है हम हरे तव पादही कमू जो दाता अनुदास हो भविता सुभूय मनस्मरे का सुपते गुणास्ते गई कर्म करो सु भक्तों का अर्थ क्या है और साधारण पुरुषों का अर्थ तो है धन संपत्ति भक्त क्या चाहते हैं भक्तों का धन क्या है नाकृष्ठ न चारने्यम न सावभनमं न रहा नोग सिद्धीर पुनर्भव समंजसवा भी रईय का मुख्ये हे पदौभासी हम चर् नहीं चाहते ब्रह्मलोक नहीं चाहते सावना नहीं चाहते मोक्ष नहीं चाहते चाहते हो आपको छोड़ करके आपसे कुछ नहीं चाहते हम तो आपको ही यहां से हमारा धन तो आप है राम ही हमारे धन है भगवान से कृष्ण ही हमारी संपत्ति है तो भक्तों का अर्थ क्या है भगवान उनका तो अर्थ उनकी तो संपत्ति उनकी तो पूरी भगवान है एक भक्त कहता है ब्रह्मांडव दरित्रा सिंह हमें ये मा ये व्रह्मांडिक देवता था दरिद्री और धनी जमे और भाई भाप्रा ब्रह्मांडिक देवता तुम्हारे सामने में हैं में उनको क्या ऐसा मिल गया तुम अपने धनी कैसे मानते हो कि स्वामी नंद कुमार स्वामिनी दसभानुजा नंदनंदन श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं निष्कलन के जनकर स्वरूप हुई राधारानी हमारी स्वामी तो हमारा स्वामी व स्वामी जब गए हैं तो हमारे स्वामी स्वामी है तो समान और धन कौन होगा अरे हमारे काम में जी हमारी जिनकारी देते हैं दुरीश्वर द्वार बिगत दिपा दुरा सिपाई रचितो धनंजली यदंजला हम निरपा मस्तिलो धनम जजस्यम धनभूषणम धनम एक वक्त कहता है इन बड़े बड़े धनी लोग हैं इनके घरबारियों पर एक बैठक होती है विश्वर द्वार बड़े विकट विकास बैठक और वहां कुर्सियां पड़ी रहती हैं कि जो उनसे मिलने आ गए तो प्रतीक्षा करने के लिए कुर्सियों पर बैठे रहते हैं आकर तो के कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि सिर्फ चीजें नवाप आएंगे बंद लें कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते तो एक भगवान का भक्त कहता है कि ये जो रईसों के दरबारों पर कुर्सियां पड़ी रहती हैं हमने तो उनको हाथ जोड़ दिए हम तो इन पर बैठेंगे नहीं आ करते वो आगे बैठ जाते हैं बेचारे दुखी होते हैं प्रतीक्षा करते रहते हैं दुरी, स्वरत्व अपरित कर विकास दुरा सिपायी रचितो जमंजली हमने हाथ जोड़ हमको क्या मिल गया है तो जो हमको ऐसा धन मिल गया है जो कभी खर्च नहीं, तो नहीं होता जनज लाभम निरपा अयमस्तो अन्यभम वो सांला सांवला धन कभी कम नहीं होता हो क्या धन है धनंजय चंदन भूषणम धनम अर्जुन के रस को सुशोभित करने वाला श्री कृष्ण हमको मिल गया धनंजय चंदन भूषणम धनम आज के रस को सुशोभित करने वाला श्रीकृष्ण ही हमारा है। और इन कुस्तियों पे आकर करके हम क्यों बैठें भक्तों तो का धर्म तथा भक्तों का अर्थ ही भगवान भक्तों का काम क्या हजार प्रजापक्षा एवं आंखा यथावत्तरा क्षुभा का आगर, प्रियं प्रियम विषणा मनोरविंदाक्ष दीक्षते भक्तों का काम जैसे कारण व्यक्ति बिक्री का चिंतन करता है पानी तैसे वो भक्त भगवान के का चिंतन करता है उनके लिए व्यापक होता है जैसे अजार पक्षा योगाकरण खरा जिन पक्षियों के जो बच्चे होते हैं जब तक पंख नहीं आते ओजन को भूख लगती है जैसे अपनी माता का चिंतन करते हैं कि कब लाकर करती हमारी सोच में हमको आँग चारा देगी अजार पक्षा जो महात खगा छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे वो जैसे अपनी माता का चिंतन करते हैं अपना पक्ष जो चिंतन चिन्हित है था बछड़ा जैसे माता के दूध पीने के लिए अपनी माता का जैसे चिंतन करता है परंतु जब दूध पी तो का तो फिर उसका चिंतन छूट जाता है पक्षियों का भी चिंतन छूट जाता है इसलिए तीसरा गांव रहते हैं जैसे देश गए हुए पति प्रता अपने प्रियतम पति का जैसे निरंतर चिंतन करती है हे अरविंदा क्षताण मेरा मन भी आपके दर्शन के लिए ऐसा ही लालाय हो रहा है ललच रहा है। ये भक्तों का मान भक्त विभक्त जो है अपने मन से अपने प्रभु का चिंतन करते रहे और का मोक्ष दूसरा है और भक्तों का मोक्ष क्या है कि भक्तों का मोक्ष ये है मनो तमस नो कजनेशु संसार चक् भ्रमत स्व कर्म भी त्वंदमात्मकार सिद्ध से ना प्रभू मृत्या तो है कि हमोत्तम श्लोक नहीं सत्यम उत्तम जो है आपके भक्तों का हमको संग मिले ब हमारा मोक्ष और मोक्ष हम नहीं है कहीं भी जी एक ही कुछ धर्मवाद में आसक्त रहने वाले बहनों का संग हमको न मिले भगवान के भक्तों का संग मिले इनमें हमारी आसक्ति हो बस यही हमारा मोक्ष है तो इसकी वो व्याख्या कर रहे थे श्री प्रियाणदास जी हम तो क्या आएंगे वो बहुत अच्छे ढंग से तो भक्तों का अर्थ क्या है भक्तों का काम क्या है भक्तों का जो है मोक्ष क्या है ये सब बताते हैं हरे श्री कृष्ण भगवान श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय को कई आसमनी मिल गई तो सोने की लोगों की सिलाते में सोने भी कर लू अरे चांदी की सिला तो सोने भी होने भी नहीं तो इसी तरह कहते हैं भगवान राष्ट्रीय ऊपर प्रसन्न होने और पूछने के लोगों का देवता होना चाहते हो तो मनुष्य तो मानव मनुष्य होने की तो हमें भगवान तो मनुष्य होने दे जब इसमें भक्ति की चिंता मनी मिल गई तब तो ये भक्ति तुमको नर से नारायण बना देगी, भगवान की रोग में पहुंचा तो देगी, और देवता मिलने तो स्वरूप ये केवल सुखितों तुम मिल सकते हैं और कुछ भी मिल सकते तो ये मानव शरीर को बनाकर के भगवान भी प्रसन्न हो गए मुद मानक हो। क्योंकि इसमें परमात्मा को तो साक्षात्कार करने वाली बुद्धि मनुष्य में पर इस बुद्धि को लगाता नहीं है ये भगवान के साक्षात्कार भगवत प्राप्ति के लिए कहां प्रयत्न करता है भगवान साक्षात्कार के लिए कहां साधना करता है संसार के लिए संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए कितना तो प्रयत्न करता है सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करता है बड़ा बड़ा प्रयत्न करता है देखो तो यहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रदेव तक के जाने के लिए साधन बना दिए दहली में गाना हो रहा है वहां हम बैठे रहे हैं टेलीविजन पर उसकी आकृति भी देख रहे हैं तो अपनी विज्ञान से अपनी बुद्धि से कितनी कितनी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है विलक्षण विलक्षण चीजें निकालू थी पर ऐसा कोई तो यंत्र नहीं निकाला जिससे हम परमात्मा होते थे तो बुद्धि ही लाती तो उसके ऊपर विचार नहीं करते तो ये किसने रवनाम ने कहा एकादश स्कंभ में एक समूह मन निष्ठता बुद्धि बुद्धि का रूप में लग जाने का नाम हुए समादश स्कंभ में उद्धव जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी एक सात पैंतीस प्रश्न किए महाराज श्रम क्या है दम किसको कहते हैं प्रतीक्षा किसको कहते हैं बुद्धिमान कौन है मूर्ख कौन है सुख क्या है दुख क्या है यह प्रश्न है एक साथ भगवान ने प्रत्यांश से उनका उत्तर दिया भगवान है। कहते हैं उद्धव श्रमो मनिष्ठ का थे, थे। बुद्धि का मेरे में लग जाना इसका नाम है श्रम और दम इंद्रिय संयम हां इंद्रिया को संयम में रखना इंद्रिया को अपने बस में रखना इसका नाम है दम क्योंकि तो इंद्रिया को गुड़ है ना शनि को तो बस में रखना चाहिए शनि को रखा है रथ और इंद्रियाएं गुड़ आभू शरीरम रथम इंद्रियाणी भयामधीशोम मन इंद्रिशम वर्तमानध्यषण सूतम सत्व बहदम धुगमी सृष्टम शरीर की जहां रक्ष की कल्पना की है वहां इंद्रियों को भोया बताए मन को लगाम बताए बुद्धि को सारथी बताए ड्राइवर तो महा शरीर बैठे हैं तो हम हम लोग रथ में बैठे हैं जब मोटर में व्यक्ति बैठता है रथ में बैठता है तो कहीं तो तो तो जानवर जाना होता है कर बैठता है ना? तो हम शरीर में बैठे हैं तो हम यात्री हैं हमको भी कहीं पहुंचना रथ में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं हम लोग भी यात्री हैं कहां जाना है सर्वस्टोर परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारी यात्रा है इंद्रिया ये हो हैं बुद्धि जो है सारथी है अब आपकी बुद्धि ने आपके शरीर की रथ को यहां लाकर व्यवस्था दिया है चलो भाई यहां कथा होती है चलो थोड़ा सा क्षम कराए तो आपके शरीर की रथ को आपकी बुद्धि तो यहां लाई है तो ये बुद्धि सारथी है इंद्रिया हो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था तो कर्ण में शन्य से कर्ण का सारसी का शन शंग। कर्ण में शन्य से यह कहा कि मैं अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूं शारीरिक बल में अस्त्र बल में शस्त्र बल में किसी प्रकार से अर्जुन से कम नहीं हूं बढ़कर हूं किंतु तो विजय अर्जुन की होगी मेरी नहीं हो सकती श्री ने कहा गया तू तो हरेक बात में उसे बढ़कर तो तो तो है तो फिर उसकी वजह कौन भी तेरी क्यों होगी तो उसका कारण है कि उसके पास जैसा सारथी हो साथी जैसा मेरे पास सारथी हम तुम, हमको तुम मिले हो जो हमारा उत्साह और घटाते रहते शल समय समय तक वैसा अरे तू उस पात्र से अर्जुन के सामने तू क्या तो उसके सामने तू क्या रह अरे सूत होते वो क्षत्रिय प्रेर में आकर के वो जंग भूल जाता ]ました. था शक्ति की रास हो जाती थी कल <laughs> तो इसलिए शरीर की रथ है तो इंद्रिया हो रहे हैं तो वो इंद्रियों भी इंद्रियों को संयम रखना है बुद्धि जो सारथी है उसको भी ठीक रखना है जाते घोड़ा अनसभे और सारथी क्रूर आकर रथ पहुंचे नहीं पीछे चकना चू जिसका सार्थी फील न हो घोड़े सदे हुए न हो तो उसका अगर लक्ष्य पर कहां पहुंचे इधर जो गड्ढे में डाल देंगे इसलिए दम इंद्रिय अंग इंद्रिय दस तो में रत्न इसका नाम है दम तितीक्षा दुख सं दुख को सहने का नाम है प्रतीक्षा समानुसर्ग दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता दिलाकर एकदम सा प्रतीक्षा नजर दे जो कोई कष्ट दुख आ जाए इसको सह लो तो इसको कहेंगे प्रतीक्षा चिंता विला एकदम ये चिंता भी न करो कि यह दुख पड़ जाएगा किसी से कहो भी ना कि हमको यह कष्ट है हमको यह दुख है गुलास रहते हम साफ प्रतीक्षा नजर देते उसका नाम है प्रतीक्षा प्रतिक्षा दुख संघर्ष गंगा <laughs> कुमारी महात्मा रहते थे, थे उनको बड़ी जोर से जर जोर में काम रह रहे थे उसको सहते रहे फिर उनके मस्तक में पूजा होने लगी फर्द रहने लगे और नहीं सहा जाता मस्तक में दर्द पूजा हो रही है दर्द हो और नहीं सहा नहीं सहा एक महात्मा के पूरे अपने कुटिया से निकल के आए और कहने लगे कि यह कह है और नहीं सहा गया था कौन सा अरे कि केवल कहीं सरकार नहीं सहा गया ऐसा है भारत है क्या एनालैस है महात्मा समझदार शिक्षित हो बात कहीं बात तो ठीक है मैं कहीं सह रहा हूं कि नहीं सहा गया था ऐसा आ तो तुख्त प्रशिक्षा खुद पसंद जिहले कष्ण गयो झटी ही जिहुआ रशनिंदी और मृत्युंदी को वसम्य रत्न्य इसका नाम है धैर्य जीवलो कष्ट गयो झुकी ही ये साथ उद्धव के प्रश्न है हमारा धैर्य क्या है भगवान ने कहा इसका नाम धैर्य है उद्धव ने मिला था हमारा कह रहे हैं तो दंडन में आता परम दान नहीं दंड हो तक किसी भी प्राणी से वै न करना अब है काम ही सबसे बड़ा दान ये कह गया है अभय अनुसार होते भाई अब हमसे किसी को भय नहीं प्राणी मात्र को तो अपनी ओर से अभय कर देना कन्यासी होते हैं महात्मा होते हैं वो एक दृष्ट का पर्ता नहीं अपने हाथ से तोड़ते दतुन अपने हाथ से नहीं तोड़ते क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि हम किसी भी प्राणी को भय होते नहीं देंगे तो और अभय दान ही सबसे बड़ा दा दान दंडन आता किसी कोई प्राणी तुमसे वैध चाहे मानता हो तो और हम अपनी वजह से किसी से दोष न माने वैध न माने सबको अपने एक अभियान दे दे कहते हैं इन सबसे बड़ा काम है जन दन आज आनंद काम क्यागत तक स्मतम हमारा तपस्या वह है पर ये कामनाओं का जो है ये एक तरह इच्छाओं को बढ़ाओ ना इच्छाओं को कम कर दो मिल आता क्या हो जाएगा काम क्यागत अकस्मतम सुंदीरता क्या है भगवान जो ने स्वभाव विजय सौम अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना इसी का नाम है सुंदीरता भगवान गीता में बाराण सर्वसते तस्थ ज्ञान वाणी अरे अपने स्वभाव के अनुकूल अपनी प्रकृति की अनुकूल ही चेष्टा करता है और तो यहां भगवान कहते हैं उस तो स्वभाव के ऊपर जानने के, तो के, के लिए मेरे स्वभाव शास्त्र के विरुद्ध है अंकित है उस वार्थनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी स्वभाव को जीतना इसी का नाम है सूर्य का स्वभाव उदय शौर्य सत्यंदरशन जो परमात्मा हैं उनका श्रद्धा प्रदर्शन करना यही संचालित है ये सत्यता है रिकंश तींद्रता रिट इसको कहें सत्य और मधुर जो वाणी है उसका नाम है रिट सत्य बोले और मधुर बोले कठिन मधोलें मधुर रचना कम पहले क्षेत्रों की जनता नीची वाणी धूलों से शनिवार पसंद हो जाते हैं एक कथा आती है एक राम भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी भगवती देवी पार्वती ने महाराज तरफ तीर्थ यात्रा करने चलते हैं आपस इसमें एक साथ आंदोलन की गई भगवान संजय बोले चलो तो तीस लाख का इनका कर तो कहते हैं इस बैंक को भी साथ मिलेंगे तो बैंक को भी साथ मिलेंगे तो तीनों यात्रा रखते जा रहे हैं किसी गांव में कहते तो गांव वालों कहने लगे गाँव में बड़े मीठ हैं सवाल साथ में रहे और पहले चल रहे हैं बोले अच्छा देरी तुम बैठ जाओ उस और आगे गांव के लोग को और कुछ कहेंगे पार्गति जी बैठ गए आगे कहकर के गांव के लोग बोले पहले देखो इसका पति का प्रदर्शन हमारे से लज्जा नहीं आती अपने सवाल में देखिए भार्वटी जी कहते हैं महाराज लोग आपने हमको जो कुछ हमारे मतलब करा आक्षेप कारणा सब जो तो कर लिया आप जवाब उतार आगे चल के बोले कि दोस्तों बिताई इतनी कमल इसके चल रहे हैं कह रहे पहले घसीट रहा है अपन बैठा है भगवान खंडा बोले कम दोनों आए और तुम आगे बैठ रहा तो के आगे लोग बैठा बैठ गए काले गांव में चले तो बोले दो अरे अरे डरें मिल जाएंगे और तुम दोनों ये साफ कर रहे एक ही करके भगवान अंदर बोले बैठे दिन भी निर्णय कष्ट पाया लोगों को भविष्यों से करोग ऐसा संचार में तो उपाय नहीं हो तो तुम सब को पसंद कर लगे सब का स्वकरणियों तुम भविष्य गौरंद अपने अपने हित काम अपने जिसमें अपना हित हो वो काम करना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए वही संसार का ऐसा कहते भगवान श्रम ने कह यही संसार को कौन पसंद कर सकते हैं किसी व्यक्ति ने कहा यही सदरक्षण कर तुम जगह करना तो अच्छा एक ही उपाय के स जगत को तुम भक्न करना चाहते हो तो एक उपाय है पराक सचिमिमा मानने वाले दूसरों की निंदा करने की जो तुम्हारी बाणल गौरव जो है दूसरे की निंदा रूपी जो घास को चलती है उससे विद्युत किसी की निंदा मत किया मीठा बोला दो, दो। सब तुम्हारे अनुकूल हो जाए मरोरंदा है, में सभी कुश्चेंटम मीठी लाने बोलने से सब प्रसन्न होते हैं एक महात्मा का मुझे हुआ के लिए मीठा दो किसी को इंद्र तुम की तुम्हारे यहां आ गए तो उसको बर्फी खिलाओ पेड़ा खिलाओ लड्डू खिलाओ तो पुस्तक तुम्हारा पैसा पैसो में जो लोग जोर से चाहे तो पैसे और कामों के मीठा देने के लिए एक दो घंटा नहीं गई के लिए मीठा दो महाराज भाग हमारे एक भाग में आता है हमारा तो घर बहुत बजे आइए तो मीठा जीवा को मीठा देने पर इतना व्यक्ति पसंद नहीं होगा तो कामों के लिए मीठा जो मधुरसन प्रमाणेन सर्वे पुष्य जनपद सभी प्रसम तो ये रिकंजशनताणी ये सत्य और मधुवाणी का नाम है रिश्त रिकंजशून्यताणी कर्मी प्रक्रता कर्म प्रसन्न शौचम रविता क्या है कि किसी क्रिया को अपने आत्मा में नहीं मांगना किसी किसी भी क्रिया का अका मंद कर्म में न करने तब से अपर्मेश कर्मया भगवान ने भी कर्म क्या है व्यक्ति तो बुद्धिमान में से कम है तो जो कर्म में अपर्म रेखता है मानव शरीर कर्म में क्रिया कर रहा है मन में क्रिया कर रहा है इंद्रियां में क्रिया कर रही है उनमें आत्मा को अगरता देता है किसी का नाम है कार्य में ठाकुर में देखिए जैसे कोई तो घोरा पर बैठा है तो गोष गुरु के चरण का अपना चंद्र माने तो वो चला है ना अरे घोरा चल रहा है ऐसे शरीर के चरण का भी आत्मा को निष्क्रिय समझता है मन के धनिया का लिए भी आत्मा को निष्क्रिय समझता है इंद्रिया को चलकर रनिया आत्मा को मौकात्मा समझता निष्क्रिय समझता शरीर गुरु मन बुद्धि के चंचल होने का भी सक्रिय होने का भी जो आत्मा निष्क्रिय समझता है तो भगवान आत्मा के क्रियानुमान तो का प्रयत्न यही है, अब उसके पास कहा लगेगा उन्हें कहां कियाप पहुंच हुएगा वो आपको किसी क्रिया काम कर्म और स्वसंद प्यारा कन्यास होते और दस पूछते हैं भगवान संन्यास किसको कहते हैं संन्यास भगवान कहते हैं ये पहले करने का नाम संन्यास नहीं है क्या का नाम संन्यास है क्या क्या संन्यास जिसमें मनता है तो छोड़ क्या, तो क्या का नाम संन्यास देखिए महाराही गया श्राद्ध करने को गई तो वहां उसने अपने गया श्राद्ध किया कई दिन तक श्राद्ध होते हैं कई यहां यहां वहां बड़ी तरह से श्रद्धालुगर श्राद्ध करके पंडाल दक्षिणा देकर हुए चली गई पंडाली ने कहा कि सुठानी जी यहां गया आ करके फल या शाक छोड़ा है तो कोई छोड़ दो चीज त्याग के जाए तो आज शाक्य रिंदगी क्या छोड़ तो अंडाज में फलका नाम आम ले और आम छोड़ लो अंडाज में तो मुझे रही अच्छा लगे अरे छोड़ दो तो मुझे रती नीता लगे कोई तो जिस फल का नाम नहीं व्यक्ति को साहस नहीं हो छोड़ने का अच्छा साहस कोई साहस छोड़ दे पंडित जी को तो खटाई डालकर उसका साहस सा कर <laughs> और पंडा जो कहें उसको स्वीकार नहीं करें हिम्मत नहीं है साहस नहीं हो है हमें क्या क्या देता जिस फल है व्यक्ति ने चीज को दो छोड़ सी सुंदर वाला काफ करके मन दौर के कहा अच्छा मैंने गुंदगी छोड़ी कोई गुंदर होता आंदर का सुकून सा गुंदगी छोड़ के आई थी जिसमें इसमें जिसमें राह होता है तो छोड़ना बहुत कठिन होता है प्रत्यागत कम राष छोड़ के लिए